कल लक्ष्मण चरित्र की बहुत सी विशालताए उन्होंने बताई तो श्री लक्ष्मण जी के चरित्र की एक विशेषता जो पहले दिन ही मैंने थोड़ा संकेत दिया था राजेश्वरन जी भी, भी कल उसका प्रसंग बताया कि श्री लक्ष्मण जी ने कभी माता सीता का श्रीमुख नहीं देखा था तो कारण मुझे भी पता नहीं था क्यों नहीं देखा था तो भगवान राम ने सीता माता के श्रीमुख की तुलना चंद्रमा से की थी तो उन्होंने चंद्रमा का दाग भी नहीं देखा ऐसा महान त्याग और इतना मना संयम अपने मन पर इतना अधिकार बहुत ही आश्चर्यजनक बात है किंतु जीवन का परम सत्य है क्योंकि हमारे शास्त्रों हमारे पुराणों में भगवान राम का चरित्र उपलब्ध है तो जीवन जिया गया है केवल कवि कल्पना नहीं है भगवान राम के साथ रहने वाले और भी लोगों के चरित्र हैं पर तो लक्ष्मण जी के चरित्र की ये विशेषताएं हम भले न जानते हों बाद में ऐसे कुछ महापुरुष ऋषि मुनि हमारे देश में अवश्य हुए हैं जिन्होंने उनके अनुसार ही जीवन में संयम का अभ्यास किया है तो लक्ष्मण जी के पावन और शीतल चरित्र के माध्यम से हमारे लिए बहुत से उपदेश हैं हमारे जीवन निर्माण के सूत्र हैं अब मैं श्रद्धे राजेश्वर जी महाराज से निवेदन करता हूँ कि श्री लक्ष्मण चरित्र की पावन गंगा के माध्यम से हमें रामचरितमानस की की जाह्नवी में अवगहन कराएं स्वामी राजेश्वरण जी महाराज धन्यवाद